IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम आओ तुक मिलाएं आज का शब्द है रोटी तुम्हें तुक मिलाना आता है क्यों ना दीदी के साथ सीखें तुक मिलाना हां तो बच्चों हो जाए तुक मिलाने का खेल हां जी सब तैयार हां जी तो कहां से शुरू करें आहा तो ऐसा करेंगे हम एक दूसरे की बात की तुक मिलाकर वाक्य बनाएंगे ठीक है हां जी पर करेंगे कैसे हां हां बताती हूं बताती हूं देखो जैसे मैंने कहा बड़ा सा आलू और इसकी तुक बनाई मैंने देखा भालू ठीक है ठीक है तो बड़ा सा आलू मैंने देखा भालू शाबाश अब दूसरा बनाते हैं मेरे पास रोटी बनाओ बनाओ मेरे पास रोटी सोचो सोचो मेरे पास रोटी बनाओ बनाओ रोटी छोटी छोटी शाब बासा ओडा्टुई तुमने तो बहुत अच्छा बनाया आ, अब आगे कॉन जोड़ेगा मेरे पास रोटी रोटी छोटी छोटी रोटी मोटी मोटी वाऽ ओड वाच याब� prep型 मेरे पास रोटी रोटी छोटी छोटी रोटी मोटी मोटी ताली बजाओ सब बच्चे इसी बात पर गाय ने खा ली रोटी शाबाश मेरे पास रोटी रोटी छोटी छोटी रोटी मोटी मोटी गाय ने खा ली रोटी आगे अब आगे कौन बनाएगा मैं बनाऊं हां हां बिल्कुल बनाओ लड़की रोने लग गई <laughs> अ लड़की रोने लग गई हम्म अच्छा है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम्म ऐसा करते हैं लड़की रह गई रोती अ ये ठीक है हां जी, जी। गाय हो गई मोटी हा <laughs> ये अच्छा है गाय रोटी खाकर मोटी हो गई है है ना गाय का पेट बढ़ गया गाय हां हां भाई मोटी रोटी खाकर गाय भी मोटी हो गई उसका पेट भी भर गया तो वो लेट गई अह कहां लेट गई मिट्टी में <laughs> पलंग पर <laughs> अच्छा पलंग पर घास पर हां ये ठीक है घास पर वो लेट गई तो हमारी तुक जरा बिगड़ गई उसे हम ठीक कर लेते हैं ठीक है हां दीदी दीदी दीदी ठीक है तो फिर से शुरू करते हैं मेरे पास रोटी मेरे पास रो, रोटी रोटी छोटी छोटी रोटी छोटी छोटी रोटी मोटी मोटी रोटी मोटी मोटी गाय ने खा ली रोटी गाय ने खा ली रोटी लड़की रह गई रोती लड़की ले गई रोती गाय हो गई मोटी गाय हो गई मोटी घास पर वो लोटी घास पर वो लोटी घास पर वो लो लोटी साथियों इस तरह हम तुक मिलाएं और कविता नहीं बनाएं <laughs> यह भी तुक बन गई मजा आया ना तो साथियों अब हम चलते हैं नमस्ते आओ तुक मिलाएं अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आज का शब्द था रोटी कलाकार नयम अख्तर और बच्चे ध्वनिंकन बटी लंगलिंगडो निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल और विमलेश चौधरी लेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी -E एनसीईआरटी